गीता तत्वचिंतन एक सौ छाइसठ कर्म और अकर्म की व्याख्या सोलहवें श्लोक के पूर्व भाग में भगवान कहते हैं कि कर्म और अकर्म को लेकर बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है यह सुनकर विचार उठता है कि कर्म और अकर्म की यह जटिलता कौन सी है कि बुद्धिमान लोग भी मोह में पड़ जाते हैं इसको समझने के लिए प्रारंभ में मैंने पहाड़ों की शहर का जो उदाहरण दिया था वह सहायक हो सकता है जैसे हमने कहा था कि बंगाल से आया वह लड़का भुजवासा से गोमुख जाते जाते पथ खो बैठा और सारा दिन चक्कर मारता रहा फिर भी गोमुख नहीं पहुंच सका पहाड़ों में कई पगडंडियाँ दिखाई देती हैं पर सभी गंतव्य तक नहीं ले जाती वे सब अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं जैसे मुझे गोमुख जाना है तो जो रास्ता गोमुख ले जाता है उसे हम कर्म की तुलना मान लें और जो रास्ता गोमुख नहीं ले जाता उसे अकर्म की इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी सत्य के पास जाने के कई रास्ते दिखाई तो देते हैं परंतु उनमें से कुछ ही वस्तुतः सत्य की ओर ले जाते हैं शेष नहीं अब जो सत्य की ओर ले जाएंगे वे तो कर्म हो गए और जो सत्य की ओर नहीं ले जाते वे अकर्म एक एक के लिए जो कर्म वही दूसरे के लिए अकर्म इस प्रकार कर्म वह है जो करणीय है और अकर्म हुआ है जो करनी नहीं है पर यहाँ पर कठिनाई यह है कि जो एक के लिए कर्म होगा हो सकता है वही दूसरों के लिए अकर्म हो फिर यह बात भी है कि कर्म और अकर्म के स्वरूप में कर्ता की मानसिकता के कारण परिवर्तन होता रहता है कल्पना कीजिए तीन मित्र हैं एक की अचानक मृत्यु हो गई उसके दोनों मित्र जाकर अपने स्वर्गीय मित्र की पत्नी को दिलासा देते हैं भाभी चिंता न करना भाई साहब न रहे तो हम लोग तो हैं और वे दोनों अपने मित्र पत्नी की सहायता करते हैं एक व्यक्ति तो शुद्ध मन से सहायता की दृष्टि से ही सहायता करता है पर दूसरे के मन में पाप है ऐसी दशा में कर्म तो ऊपर से दोनों का ही समान है पर तत्व की दृष्टि से पहले व्यक्ति के लिए वह कर्म होगा लेकिन दूसरे के लिए विकर्म अर्थात विपरीत कर्म हो जाएगा इसी प्रकार यदि कर्म समय पर किया गया तो कर्म है और समय बीतने पर किया गया तो अकर्म एक व्यक्ति को रक्त की तत्काल आवश्यकता है मेरा ब्लड ग्रुप उससे मिलता है अब मैं सोचने लगा कि रक्त दूं या न दूं। शरीर से यदि इतना रक्त निकाल दे तो मैं क क्या दुर्बल नहीं हो जाऊंगा? इसी ऊहापोह में मैंने समय बिता दिया और जब निश्चय किया कि नहीं एक व्यक्ति के प्राण बच जाएंगे मेरी कमजोरी भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी इसलिए रक्तदान कर ही देता हूँ तो पता चला कि विलम्ब के कारण रोगी खत्म हो गया अब मैंने कर्म तो किया पर वस्तुतः वह अकर्म हो गया यही समस्या अकर्म के साथ भी है मैं ध्यान में बैठा हूँ यह अकर्म है इतने में कोई आकर मेरे गुरुजनों का अपमान करता है फिर भी मैं अपनी निष्ठा का दिखावा करता हुआ ध्यान से नहीं उठता ऐसी दशा में मेरा यह अकर्म विकर्म हो जाता है